अब इसके बाद आए वैशेषिक कणाद ऋषि इसके हैं भी न्याय की तरह बात करता है लेकिन तत्व इसका अलग अलग है इनके छह तत्व हैं उनका ज्ञान प्राप्त कर लो दुख निवृत्ति हो जाएगी आनंद वानंद की बात नहीं अब आए पातंजलि पतंजलि का बनाया हुआ ये ईश्वर को मानते हैं लेकिन ईश्वर भक्ति बनती नहीं कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध मन का निरोध कर लो तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे आनंद मानंद ने आनंद को निकृष्ट मानते हैं संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि दो प्रकार की होती है इनकी तो घूम घूम करके ये पांचों दर्शन हमारे काम के नहीं ये बहुत से बहुत अगर कुछ करें भी तो टेम्परेरी दुख निवृत्ति कर सकते हैं आतंत दुख निवृत्ति नहीं होगी ध्यान दो बिना माया समाप्त हुए दुख समाप्त नहीं हो सकता सदा को और माया समाप्त करने के लिए भगवान की शरणागति माँ में वजे माया में तांतरते इसलिए इन पांचों दर्शन के अनुयायियों को मोक्ष नहीं मिल सकता आत्यंतिक दुख निवृत्ति सदा को नहीं हो सकती सिद्धि हो जाएगी अणिमा लघिमा गरिमा भी पा लेंगे मान लिया लेकिन दो लक्ष्य जो है एक कम अकल का सदा को दुख चला जाए और एक अकल का सदा को आनंद मिल जाए ये दो में एक भी हल नहीं हो सकता अब वेदांत आया मनुष्य शरीर का जो वास्तविक लक्ष्य है वो वेदांत के द्वारा हल होता है क्योंकि वेदांत का जो प्रतिपाद्य ब्रह्म है वो रसो वही सह वो रस है आनंदो ब्रह्मे ति बजाना तैत् ते उपनिषद तीसरी बल्ली का छठा अनुवाद वो आनंद है हमको आनंद चाहिए और वो आनंद है और हम उसके अंश हैं ध्यान दो हम उसके अंश हैं किसके आनंद के आनंद भगवान का पर्याय वाची शब्द है भगवान ही आनंद है आनंद ही भगवान है या भगवान में आनंद है आनंद में भगवान है या आनंद मैं भगवान है भगवान मैं आनंद है आनंद एवाधस्तात् आनंदो परिष्टात आनंद पश्चात आनंद पुरस्तात् आनंदो दक्षिणता आनंद उत्तरता आनंद एवे दगभम सर्वम रसगुल्ला नहीं है भगवान रसगुल्ला में दो चीजें होती हैं एक गुल्ला एक रस यानी छेने को गुल्ला कहो और चीनी के रस में उसको भिगो दिया तो रसगुल्ला हो गया ऐसा नहीं है भगवान अगर ऐसा हो तब तो भगवान सूखा हो गया और रस कोई और आया बाहर से दो पर्सनैलिटी हो जाएंगे तो सुप्रीम पावर कौन कही जाएगी रस ऐसा नहीं जैसे हम संसार में बोलते हैं समुद्र में अगध पानी भरा है समुद्र में अगाध पानी भरा है समुद्र किसे कहते हैं अगाध पानी को पोध वो जल का एक समूह है उसी को तो समुद्र कहते हैं समुद्र कोई कटोरा है क्या उसमें पानी भरा लेकिन बोलने में ऐसे बोलते हैं व्यवहार में इसी तरह व्यवहार में ऐसा भी बोलते हैं भगवान में ही आनंद है लेकिन भगवान अलग वस्तु है आनंद अलग वस्तु है ऐसा नहीं आनंदो ब्रह्मे की बेजानात रसो वैसा वो आनंद है यहीं से शुरू होता है वेदांत उनको प्राप्त करके ये है यह है मारे जीव एक वो है एक ये है अब एक इधर और भी है उसका नाम माया बजा भीषणा भजा भी हेका भोक्त भोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा दुस्वरूपो यता त्रय जदा बिंदते ब्रह्म में तत् श्वेता पहले अध्याय का मंत्र तीन तत्व है वो मैं यह वो भगवान मैं जीव यह माया तो वो भगवान है उसी को आनंद कहते हैं और उसके हम अंश हैं चिन्मात्र श्रीहरे अंशम मांशो जीव जीवभूत सनातना तो जिसका जो अंश है वो अपने अंशी को चाहता है नेचुरल स्वाभाविक कहीं से नॉलेज इकट्ठा करके नहीं देखिए आप लोग जब पैदा हुए तो आप लोगों ने क्या किया नारा लगाया क्या नारा आनंद चाहिए आनंद चाहिए दुख नहीं चाहिए ये छोल्टिकल नारा नहीं लगाया प्रैक्टिकल रोकर आप चिल्लाए आपको कष्ट हुआ पैदा होने में इतना कोमल शरीर तो आपको उस कष्ट को पुकार करके रो करके आप निकाल रहे हैं और कह रहे हैं संसार वालों से हमको आनंद चाहिए दुख नहीं चाहिए तब से लेकर मृत्यु पर्यंत सबके सब, सब आनंद चाहते हैं आनंद चाहते हैं मनुष्य ही नहीं समस्त प्राणी लाखों शरीरधारी सब आनंद चाहते हैं और जो कुछ चाहते हैं वो आनंद के लिए चाहते हैं केयर ऑफ मां केयर ऑफ बाप केयर ऑफ बीबी केयर ऑफ पैसा केयर ऑफ संसार का सामान क्या इस केयर क्या चाहते हैं आनंद आनंद जो वही भूमा तत्सुखम सभी रसानाम रसतम जो अनंत मात्रा का हो और अनंत काल के लिए हो उसको आनंद कहते हैं लिमिटेड आनंद तो हमको बहुत मिल चुका अनंत जन्म में हमारे संसार का जो आनंद वर्तमान काल का आप लोग भोग रहे हैं ये तो कुछ नहीं है इससे करोड़ों गुना आनंद स्वर्ग में है वो भी हम लोग हजारों लाखों करोड़ों बार भोग चुके स्वर्ग गए हैं और आनंद अनंत मात्रा वाला वहां भी नहीं अरे अनंत मात्रा का तो छोड़ो वहां की पब्लिक को क्या आनंद मिलेगा वहां का जो राजा है इंद्र वो इतना भुक्कर है कि भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा बर मांगो बेटा अच्छा ऐसा है कि हमें एक ऐसी स्त्री दीजिए जो दुनिया में त्रैलोक में सबसे सुंदर हो ये देखो स्वर्ग सम्राट स्त्री मांग रहा है भगवान ने कहा ठीक है ले लुट्टी मिली हमको <laughs> करोड़ों स्त्रियां खड़ी कर दी भगवान ने योग माया से उसने एक स्त्री उसने चुन लिया पहली वाली भगवान ने कहा अरे सब को देख ले नहीं नहीं माया बस ठीक है यही ठीक है उसका नाम आप लोग जानते हैं उर्वशी अफसरा और उसको लेके गए गुरुजी के पास बृहस्पति के पास प्रणाम करने आशीर्वाद लेने बृहस्पति ने बड़े घूर के देखा कि ये तो स्त्री कहा नई नई दिखाई पड़ रही ये कहा से लाया है क्यों लाया उन्होंने कहा ये कौन है ऐसा <laughs> है कि आज भगवान मिले थे तो हम उन्होंने कहा बर मांगो तो हमने कहा एक ऐसी स्त्री दीजिए उन्होंने तो दिया <laughs> मूर्ख अनंत जन्म बीत गए तेरे अनंत बार स्त्रियां मिली तुझको यही मांगना था भगवान से हा विश्व कीरा विश्वखात परीक्षित ने सुखदेव परमहंस से पूछा कि महाराज इतना चप्पल जूता आदमी खा रहा है भगवान की ओर क्यों नहीं चलता उन्होंने कहा हा हा ऐसे ही है एक दिन गए जंगल में तो वहां पुराना कोई सूखा हुआ लैट्रिन पड़ा था उसमें कई कीड़े गोल गोल गोली बना रहे थे उसमें तो दो चार फूल ले गए थे सुखदेव परमहंस उन्होंने दूर रख दिया और कहा देखो ये बिचारे इतने दुखी हो रहे हैं गंदगी में इसको निकाल के यहां फूल में रख दे परीक्षित ने कहा ये भी कोई काम है तो गुरुजी की आज्ञा है मानो रखे बाद तुरंत अदालत टर्म क्विट मार्च पहुंच गया वहीं फिर तो सुखदेव परमहसा कुछ समझा आप माथा ठनका उसका हाँ महाराज समझा इतना दुख भोगता हुआ भी मनुष्य ईश्वर की ओर नहीं चलता अथवा चला फिर रुक गया और संसार वाले दिन रात चप्पल लगा रहे हैं क्या चप्पल स्वार्थ की रस्ता कशी मां का स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ राक्षस पैदा हुआ है जिसका स्वार्थ जिससे सिद्ध नहीं हुआ बस तुरंत वैराग्य गाली गलौज मार धार मर्डर तक हो जाता लेकिन फिर वही नाक रगड़ता है किसी कुत्ते को डंडा मारो <laughs> तो वो कुत्ता रोता हुआ भागता है कुछ दूर जाता है और गुस्से में देखता है मारने वाले को और रोटी का टुकड़ा दिखाओ तो छिलाता हुआ फिर आ जाता है फिर मारो फिर जा भोगता हुआ और फिर तो रोटी दिखाओ फिर आ जाता है ये हाल है और अगर कोई कह दे कि आप जरा कमकल है ए, क्या कहा अरे कमकल क्या अकल जीरो है उसी माँ से उसी बाप से उसी बीबी से उसी पति से हजार लाख करोड़ बार वैराग्य हुआ तुमको और फिर वही सिर झुकाया भगवान की ओर नहीं चले इसको स्मशान वैराग्य कहते हैं तो भगवान को जान कर भगवान को प्राप्त करके ही यह जीव आनंदमय हो सकता है लेकिन भगवान को जाने कैसे प्राप्त कैसे करें साधन क्या है इत्यादि बातें फिर अगले प्रवचन में बताई जाएंगी बोलिए लाडली लाल की